बहादुर बच्ची मैलाची डॉयल चित्र रिचर्ड जॉनसन इंडियन मुखिया बहुत बहादुर और उग्र था इसलिए सभी लोग उससे डरते थे लेकिन एक बुद्धिमान बूढ़ी औरत ने उससे कहा मैं किसी ऐसे व्यक्ति को जानती हूं जो आपसे नहीं लगता है इंडियन मुखिया हैरान हो गया वो कौन है वो चिल्ला उसे मुझे दिखाओ बूढ़िया उसे अपने तंबू में ले गई कहाँ है वो आदमी इंडियन मुखिया ने कहा वो मुझे दिखाई नहीं दे रहा है वह एक आदमी नहीं है बूढ़ी वह वासो एक छोटी बच्ची है वाशो एक कंबल पर बैठी एक छड़ी से खेल रही थी यह बच्ची मुझसे क्यों नहीं डरती है इंडियन मुखिया ने पूछा देखो हर कोई मुझसे डरता है यहाँ आओ बच्ची वो चिल्लाया। लेकिन वशो उसे देखकर केवल मुस्कुराई यहाँ आओ मैंने कहा मुखिया छोटी लड़की पर गुस्सा हो रहा था वसो ने मुस्कुराना बंद कर दिया और फिर मुखिया की ओर देखा तुम्हें वही करना चाहिए जो मैं कहता हूँ प्रमुख चिल्ला है ने उस आदमी की ओर देखा जो उस पर चिल्ला रहा था और फिर वो रोने लगी वाशो रोई और रोई लेकिन फिर भी वो मुखिया के पास नहीं गई फिर मुखिया ने नृत्य करना शुरू कर दिया वो एक विशेष नृत्य था जो लोगों को मुखिया के कहे अनुसार करने के लिए प्रेरित करता था वाशो ने रोना बंद कर दिया उसे मुखिया का नृत्य पसंद आया उसने मुखिया की ओर देखा और वो मुस्कुराई मुखिया ने उसे अपने पाच लाने के लिए एक और नृत्य किया लेकिन वशो केवल हसी मुखिया ने कुछ और नृत्य किया लेकिन फिर भी बच्ची ने वैसा नहीं किया जैसा वो चाहता था फिर भी बच्ची मुखिया के पास नहीं गई मुखिया ने लगातार नृत्य किया वसो उसे देखकर मुस्कुराई और हंसी और फिर वो सो गई आपने देखा बूढ़ी औरत ने मुखिया से कहा यह वो बच्ची है जो आपसे डरती नहीं है तुमने बिल्कुल सही कहा प्रमुख ने अपनी सहमति जताई वासो मुझसे ज़्यादा बहादुर है वो एक बहादुर बच्ची है मुखिया गुस्से में नहीं था लेकिन नृत्य करते करते वो बहुत थक गया था उसे वो बहादुर बच्ची पसंद आई फिर मुखिया तंबू में लेट गया और वहीं गहरी नींद में समाप्त